समय की मांग जी हाँ समय की मांग इस विषय को लेकर हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है देखते हैं समय की मांग में आज की ज़रूरत क्या है उन चीज़ों पर बात करते हैं जैसे बिजली पानी और पर्यावरण की बातें और साथ ही साथ जो आपदाएं आती हैं उन विषय को लेकर हम लोग बातें करते हैं तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ नामदार राही जी हैं जो मुंबई से पधारे हुए हैं और काफ़ी समय से पत्रकारिता में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं जैसे कि नवभारत टाइम्स आप सभी को पता है मुंबई में बहुत ही फेमस पत्रिका है इसके साथ पंजाब केसरी में भी कुछ समय उन्होंने काम किया फिर दबंग दुनिया में भी उन्होंने काम किया इन सभी से वो रिटायरमेंट लेकर अब जो है अपना खुद का लिख रहे हैं हरित जीवन ये पत्रिका जो है खुद चला रहे हैं जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड बातें स्कूल एजुकेशन एंड सारी चीज़ों को कवर करते हुए उन पत्रिका को चला रहे हैं तो हरित जीवन से रिलेटेड हम लोग बातें आज करेंगे तो आप सभी की तरफ से आज के शो को जो सजाने के लिए आए हैं नामदार राही उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी नामदार जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने में और आपकी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप रेडियो के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं तक भी अपनी बात पर्यावरण से रिलेटेड बताइए मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि हमारी लिसनर्स हैं वो पहली बार आपको सुन रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए नमस्कार दोस्तों मैं नामदार राही पिछले लगभग तीस वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ फिलहाल अपनी खुद की एक मैगजीन निकाल रहा हूँ हरित जीवन नाम से वैसे ये पत्रिका पिछले दस सालों से निकल रही है उसको और भी बढ़ाया गया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का क्षेत्र सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं सूचना तक ही सीमित न होकर उसे व्यवहारिक ब्यो, तौर पर और सामाजिक तौर पर उसे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे समाज को भी कुछ हासिल हो और मुझे ऐसा लगे कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है हम समाज को क्या दे रहे हैं जहाँ तक मेरी शिक्षा का सवाल है मैं सुल्तानपुर ज़िला उत्तर प्रदेश से हूँ वहाँ पर एसएससी करने के बाद मुंबई आ गया और यहाँ पर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए एनर्स किया उसके बाद कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य में किया बाद में फिर मैंने अपना सारा रुझान जो था वो पत्रकारिता को दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम पत्रकारिता के माध्यम से काफ़ी कुछ लोगों को दे सकते हैं समाज को दे सकते हैं और उनकी जो कमियां हैं उसे लोगों के सामने ला सकते हैं सरकार तक पहुंचा सकते हैं उसके बाद पत्रकार की शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आए जैसे आपको पता है पत्रकारिता वैसे भी बड़ा ख़तरे का पेशा होता है लेकिन मुझे अक्सर पहले से ही खतरों से खेलने का शौक़ रहा है और जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता हो फिर भी इतनी संतुष्टि ज़रूर मिलती है कि हमने समाज के सामने समाज की ज़रूरतों को रखा है अब पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे कई दोस्तों ने मुझे बहुत सहयोग भी दिया मेरा हौसला भी बढ़ाया उसके बाद अब ये पत्रिका आपके सामने मासिक के रूप में फिलहाल चल रही है लेकिन इसको हमने साप्ताहिक स्वरूप भी दिया हुआ है तो अब साप्ताहिक और मासिक पत्रिका के रूप में हरे जीवन लेकर आपके बीच आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब उसे कम से कम एक बार पढ़ें और उसमें हम क्या कर रहे हैं ये मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए <laughs> जी नामदार जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने हरित जीवन पत्रिका के बारे में और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं तो आज के समय में इसकी ज़रूरत क्या है बातें करने की ज़रूरत क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है देखिए जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो वो सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र या भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और मुझे लगता है कि अब तो सरकारें भी चेत गई हैं उन्होंने भी विद्यालयों में अब बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देनी शुरू कर दी है उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसलिए है कि जैसे कहा गया है कि हम वृक्षों के पत्तों को हिलने दें उनको हवा चलने दें ताकि हमारी सांस चलती रहे मेरा यह उद्देश्य रहा है वो इसलिए रहा है कि मुंबई जैसे मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में रहते रहने के बावजूद मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जिस शहर को हमने शंघाई और न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश की है लेकिन वहाँ पर भी हमें पर्यावरण की कमी दिख रही है जितना वृक्ष एक शहर को मिलना चाहिए जितना खुला स्थान एक शहर को मिलना चाहिए धीरे धीरे मुंबई में वो कम होता जा रहा है और यही वजह है कि मुंबई जो लोगों के सपनों की नगरी थी आज लोग सोच रहे हैं कहीं इससे दूर बसते तो ठीक था लेकिन उनकी रोज़ी रोटी का सवाल होता है इसलिए मजबूरन वो यहाँ आकर के बसना चाहते हैं तो मैंने जो देखा महसूस किया कि मुंबई और उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र हैं ठाणे है बदलापुर है नवी मुंबई है यहाँ लोग जाकर रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बन नस्पत धारावी करला मलून या बांद्रा इस तरह के क्षेत्रों में और उसके पीछे जो मैंने जाकर लोगों से पूछा कि मध्य शहर छोड़कर आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं वहाँ क्यों या घर बेचकर कर वहाँ जाना चाहते हैं तो उनका सबसे बड़ा बात यह थी एक पहली बात तो उनकी थी कि कमी है जगहों की दूसरी बात उनका ये कहना था कि हमारा जो स्वास्थ्य है हमारी कैपेसिटी जो है डेंसिटी जो है वो हमारी कम होती जा रही है धीरे धीरे हमारे पिताजी सुबह से शाम तक काम करते थे मिलों में काम करते थे गाड़ियां खींचा करते थे लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं आई और हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं अगर हम एक घंटे का सफ़र तय करते हैं तो बाद में हमें ऐसा लगता है कि बहुत थक गए हैं सांस फूल रही है तो ये साँस क्यों फूल रही है हमारे शहर की हवा को प्रदूषण क्यों मिल रहा है कैसे उसको ज़्यादा सही बनाया जा सकता है वहाँ देखने के बाद मेरे दिल में आया दूसरी बात एक और है पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ तो मुझे ये पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग की जो बात चल रही है जितना असर पूरी दुनिया के दूसरे देशों में है मुझे लगता है कि मेरे शहर में मेरे देश में उसकी ज़्यादा ही ज़रूरत है क्योंकि प्रदूषण के मामले में जितने आगे हम बढ़ते जा रहे हैं स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और पर्यावरण कमज़ोर होता जा रहा है तो उसके पीछे मुझे एक चीज़ ये लगी कि सरकार कुछ योजनाएँ लाती है वो ठीक है लेकिन हम जन जागरण कैसे करें आम लोगों को जब तक इस आंदोलन की मुहिम से नहीं जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि वो जन आंदोलन नहीं बन पाता है तो जन आंदोलन के लिए सिर्फ एनजीओ ही काफ़ी नहीं है लोगों की बातें उनको पहुंचाई जाएँ पर्यावरण की क्या कमी हो रही है ये उन तक बताया जाए सेमिनार लिए जाए दूसरे काम किए जाएँ ताकि लोगों को भी पता चले मैंने एक अक्सर एक बार देखी थी मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा जैसे आपने कहा कि क्यों मैंने शुरू किया तो वहाँ के जो पर्यावरण विद हैं मुंबई के उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस ली थी जंगल में बढ़ते हुए पशु पक्षी और ये सब घटते जा रहे हैं ये हो रहा है और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और मुझे देखने में बड़ा अटपटा लगा कि जितने लोग बोलने वाले थे और सुनने वाले थे वो सारे के सारे थ्री स्टार होटल में मीटिंग रखी गई थी अच्छी बात है वहाँ रखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ ऑडियंस जो सुनने वाली थी वो भी हाई क्लास जो कहने वाले थे वो तो पर्यावरणभिद थे उनकी बात ही थी लेकिन मुझे एक चीज़ खाली वहाँ पे कि सुनने वाले जो लोग जाने अनजाने पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं उन तक ये बात जानी चाहिए जबकि वो बात अखबारों में आती है अखबार के भी किसी कोने में छप जाती है और वो ख़त्म हो जाती है कि ऐसा सेमिनार हुआ वहाँ पर पर्यावरण के बारे में उन लोगों ने कुछ चर्चा की तो मुझे लगा कि नहीं इस पर तो पूरी की पूरी एक पत्रिका निकाली जा सकती है एक अखबार निकाला जा सकता है लोगों को बताया जा सकता है और हम अपने जीवन का कम से कम एक घंटा पर्यावरण की रक्षा कैसे हो इस विषय पर दे सकते हैं क्योंकि उस समय अमेरिका की अध्यक्षता में वहाँ फ्रांस में एक पर्यावरण समिट हुई थी लेकिन पर्यावरण समिट में मैंने जो पढ़ा कि अमेरिका का सारा जो उस समय सिर्फ इस पर था कार्बन क्रेडिट के जरिए विकासशील देशों के विकास पर ही अंकुश लगाया जाए जबकि सच्चाई ये थी कि अमेरिका, फ्रांस इंग्लैंड जितने दूसरे विकसित देश हैं उनके यहाँ भी ग्रीन हाउस गैसेज उसी अनुपात में बल्कि उल्टा कहें कि हमारा से ज़्यादा होती हैं फिर भी वो विकासशील देशों पर ज़्यादा थोपते थे और अपने यहाँ नहीं करते थे अभी तो आपने देखा होगा अमेरिका बिल्कुल हटी गया उससे उसने तो अपना नाम भी वापस ले लिया है वहाँ से तो वो समय मुझे ऐसा लगा कि नहीं हमारे अपने देश में हम क्या कर सकते हैं हम सिर्फ फ्रांस जाएँगे तो ही हमें समझ में आएगा कि पर्यावरण के लिए भी कुछ करना है क्योंकि जब मैंने 2003 में पत्रिका शुरू की थी तो उस समय के हालात पर्यावरण के प्रति जागरूकता मैं कह लूँ तो कम था तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं पर्यावरण को लेकर के एक विषय बनाया जा सकता है इस मुद्दे से सारे लोगों को भले वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों राजनेता हों ब्यूरोक्रेट्स हों स्टूडेंट हों सामाजिक कार्यकर्ता हों जो लोग भी हैं उनको चाहिए कि कम से कम वो पर्यावरण को लेकर के सचेत हों सजग हों शोर को लेकर के उस समय हाँ एक चीज़ और भी उसमें मुझे थोड़ा सा विचित्र किया था तत्कालीन सरकार ने उन्हें 2003 के बाद में फ्लाईओवर्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है फ्लाईओवर्स का फ्लाईओवर्स बिल्कुल बनने चाहिए विकास के लिए किसी भी देश और शहर के विकास के लिए ज़रूरी है लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा जाकर लोगों से पूछा कि ठीक है ये दस साल के बाद इस पर लोग आना जाना शुरू करेंगे तो आना जाना कौन शुरू करेंगे पेडेस्ट्रियन के लिए पैदल चलने वालों के लिए इस पे कोई रास्ता नहीं है साइकिल से चलने वालों के लिए उस पे कोई रास्ता नहीं है तो चलेंगे कौन सिर्फ़ गाड़ियाँ अच्छा गाड़ियों को जितनी ज़्यादा आप स्पीड देते जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियाँ उतनी ही तेज़ी से आपके शहर में आ, आती आएँगी आवागम बढ़ता जाएगा टैक्सी या जा दूसरी जो निजी वाहन हैं उनकी संख्या बढ़ती है तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार को चाहिए कि जो निजी वाहनों से ज़्यादा पब्लिक वाहनों पर ध्यान दे लेकिन उसे कहे कौन अगर हम कहने अकेला एक व्यक्ति जाता है तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है तो उसके लिए एक मास तैयार होना चाहिए ये सब के लिए मेरे दिल में आया कि नहीं पर्यावरण के लिए काम किया जा सकता है और जो पर्यावरण विद हाई क्लास के हैं उनको भी और जो बिल्कुल निम्न वर्ग का आदमी उसको भी इससे जोड़ा जाना चाहिए ये वजह थी मेरी शुरुआत की जी जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से ज़रूरत थी इसकी और पर्यावरण पर बात करने की क्यों जरूरत थी वो आपने महसूस किया उसके बाद आपने इस पत्रिका को शुरू किया बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात कहीं ना कहीं दिल तक पहुंच रही होंगी क्योंकि इन सारे मुद्दे जो है समाज से जुड़ा हुआ है लोगों से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण किसी को नहीं चाहिए ऐसा तो नहीं है सबको ऑक्सीजन चाहिए और वो पर्यावरण कुदरत से ही मिलता है आइए आगे बढ़ते हुए इसी विषय को और अच्छी तरह से जानेंगे पेड़ लगाने के तरीके क्या हो सकते हैं और इसके लिए किस तरह के लोग काम कर रहे हैं और कैसे गांव की जागृति इस विषय को लेकर आ रही है कुछ एग्जांपल्स गांव के हम लोग आगे सुनेंगे तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है रेडोम नाइन्टी पॉइंट फोर पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कर रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आज के हमारे खास मेहमान नामदार राही जी हैं जो पत्रकारिता में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं और ख़ास अभी जो वर्तमान समय में हरित जीवन पत्रिका जो उन्होंने निकाली है उस विषय को हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की पहले सेशन में जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसके बारे में बताया तो आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं पर्यावरण की बात जब आप करते हैं तो या कोई भी करता है तो पेड़ पहले आता है पेड़ पौधे आते हैं हमारे बीच में तो मैं चाहूँगा कि पेड़ अच्छे में लगेंगे उतने ज़्यादा उतना ही हमको ऑक्सीजन भी मिलेगा पर्यावरण का मुद्दा ही यही है कि पेड़ लगाओ और पेड़ों को बढ़ाओ तो सबसे पहली बात आती है कि आप पेड़ लगाएँ कैसे लगाएँ <laughs> कहने वाले तो बहुत हो गए लेकिन करने वाले इसमें बहुत कम है और कई लोगों को कुछ तरीके भी पता नहीं होता कई बार एन पेड़ लगा देते हैं और फिर वो वही कि वही मैंने दूसरे साल वो दिखता भी नहीं पेड़ वहां बहुत पर बहुत सही कहा <laughs> बिल्कुल ही सही कहा <laughs> तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपने विचार ज़रूर सुनाए मैंने श्रोताओं को वृक्षारोपण जरूरत थी ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वृक्षारोपण को एक शगल सा भी बनाया जा रहा है एक जगह जैसा आपने कहा एक जगह पर एक बार वृक्षारोपण किया जाता है पता चलता है कि दूसरे साल कहीं ना कहीं फिर से उसी जगह पर लोग वृक्षारोपण करते हैं और फोटो खींच देते हैं तो उसके पीछे उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो लगाना चाहते हैं लेकिन उसको संवर्धन कैसे किया जाए ये नहीं जानते और कैसे बढ़ाया जाए जहाँ तक आपने पूछा कि वृक्ष लगाए कैसे जाए तो उनके लिए उसकी एक तकनीक भी है वो ये है कि आप डेढ़ बाई डेढ़ का एक घंटा खोदते हैं उसमें मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो और कुछ गोबर या कुछ ऐसी खाद बिल्कुल रासायनिक खाद बिल्कुल उसमें ना हो जैविक खाद हो छोट थोड़ी सी उस मिट्टी को लगा देते हैं वहाँ पे छोड़ दीजिए एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि मिट्टी भुर हो गई है बहुत ही नरम हो गई है दूसरी जगह जहाँ से आप लाते हैं पौधे को पौधा ले कर आएँ पौधे को ऊपर का जो प्लास्टिक या जो बीज लगा हुआ हो उसे हटा देते हैं फिर उसको आप रखते हैं तुरंत बहुत मामूली सा पानी दिया जाता है ज़्यादा पानी देते हैं तो वृक्ष की वो टहनियाँ गड़बड़ होती हैं उसको लगा देते हैं वहाँ पर लगा देने के बाद में फिर कम से कम दूसरे दिन 24 घंटे के बाद फिर से आप थोड़ा पानी देते हैं धीरे धीरे फिर आप बढ़ते हैं हफ्ते की तरफ फिर वो दस दिन के बाद फिर पंद्रह दिन के बाद इस तरह उसका वृक्षारोपण की एक जरिया हाँ एक बात यह है कि लगाया कहाँ जाए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले लोगों को अगर लगाना है तो उनकी सोसाइटीज़ हैं हर सोसाइटी में थोड़ी बहुत जगह खाली होती है लेकिन वही होता है कि सीमेंट की वहाँ सीट लगा दिया जाती है बेंच लगा देते हैं वहाँ बैठते हैं लोग मुझे ऐसा लगता है कि उन खाली जगहों को उनके इर्द गिर्द में जहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि ना दीवार का नुकसान होगा न किसी बिल्डिंग के कोई नुकसान होगा वहाँ पर लगाया जा सकता है बड़ी सोसाइटी है ज़्यादा पेड़ लग सकते हैं छोटी है तो बहुत कम भी लग सकते हैं लेकिन लग सकते हैं और वहाँ पे उनको लगाया जाना चाहिए पानी की सुविधा आपके पास है आ, उसके लिए भी एक खास बात ये होती है लोग कहते हैं कि पानी पीने के नहीं आता कभी कभी बड़े शहरों में तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग है बरसात के पानी मानसून के पानी को आप रोक सकते हैं उसका इस्तेमाल पूरी तरह से आप वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन के लिए कर सकते हैं दो चीज़ें होती हैं कहाँ से मिलता है तो वन विभाग बड़े शहरों में वन विभाग है छोटे क्षेत्र में ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत से जुड़े हुए तहसील है तहसील के बाद फिर जिला मुख्यालय है वहाँ पर भी पौधे आपको मिलते हैं कुछ एन भी हैं जो पौधे खुद वितरित करते हैं उनसे आप ले सकते हैं नहीं तो अगर आप मांग करते हैं तो गवर्नमेंट आपको देती है अगर आप दो तीन चार सोसाइटीज़ मिलकर के अगर मांग करते हैं तो महानगर पालिकाएं जो बड़े शहरों में और हैं और पंचायतें जो हैं वो छोटे शहरों की वो आपको उपलब्ध कराती हैं आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं ये तो हुआ वृक्ष लेन लगाने का संवर्धन के लिए आपको बार बार ये देखना पड़ेगा कहीं कुछ आपको लग रहा है कीड़ा लग रहा है कुछ भी हो रहा है तो वन विभाग के संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करें वो आपके कीड़े की दवा देते हैं वृक्ष फिर से कैसे हरा भरा रह जाएगा उस पर वो देखते भी हैं प्लस महानगर अपनी तरफ से पेड़ लगाती है रोड के किनारे बीच में इधर उधर लेकिन होता क्या है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले हम जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि दुकान के सामने अगर कहीं पेड़ लग गया तो उस दुकानदार को लगता है कि यार मेरा बिजनेस मारा जाएगा तो जानबूझ कर भी कुछ लोग उसको हमने अनुभव किया है अपना मताना ठीक नहीं है कि वो लोग भी उस वृक्ष को पैदा मतलब उगने नहीं देते हैं चले जाने तो के बाद उखाड़ देते हैं उसको तो वो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आ, मैं कहता हूं कि एन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी आगे आना चाहिए और म्यूनसिपलिटी उनको कुछ सड़कों को गोद देती है और वो गोद लें सड़कों को वहाँ वृक्षारोपण करें वहाँ वृक्ष का संवर्धन करें बाकायदा उनको ध्यान दिया जाता है कॉरपोरेशन भी उस बारे में सोचती है उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी नहीं होगा तो एन देती हैं सर्टिफिकेट उनको तो ये इस तरह से प्रोत्साहन हो सकता है वृक्षारोपण का जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है एक और भी देखा होने सरकारी तौर पर मैं तो आ, सरकारों का थोड़ा सा खिलाफ़ ही रहा हूँ अक्सर पत्रकार <laughs> होने के नाते <laughs> एक कीड़ासा है लेकिन इस बार मुझे दो पिछले दो तीन सालों से मैं देख रहा हूँ कि वृक्षारोपण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो एक पहल की है वो काफ़ी सराहनीय कदम है कि पहले दो करोड़ वृक्ष एक पिछले साल में फिर उसके बाद चार करोड़ फिर तेरह करोड़ हुआ फिर उनका कई करोड़ तक का हुआ है ठीक है उससे लोग बहुत फायदा नहीं हो रहा होगा ठीक है लेकिन उससे जन जरूर होता है वो आदमी जो बिल्कुल पेड़ क्या है यार छोड़ो पेड़ के बारे में क्या सोचना वो जो भावना है वो उसकी दूर होती है और वृक्षारोपण की जाता है, की तरफ जाता है आ, मैंने यही सवाल जो आपने कहा कि मतलब कैसे इसका संवर्धन हुआ किया जाए तो महाराष्ट्र के जो वन मंत्री हैं पर्यावरण दूसरे हैं वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उनसे मैंने यही सवाल किया था कि साहब यही होता है कि एक बार वृक्ष लगता है लोग आते हैं उसको उखाड़ देते हैं फिर दूसरी बार वही वृक्ष लगाया जाता है बोले नहीं, नहीं साहब तो मैंने कहा आप संवर्धन के लिए क्या करते हैं उनके रख के लिए किया क्यों लगा देना आम बात है लेकिन रख कैसे हो तो उन्होंने मुझे बताया कि आप दिखाया भी उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट दिखाया उन्होंने कि ये देखिए हमने क्या हुआ है दो पेड़ के पीछे दो लोगों को हमने नियुक्त कर रखा है उसकी रखवाली उनके जिम्मे है इस शर्त के साथ कि अगर 60 परसेंट से ज़्यादा पेड़ पेड़ उगे बढ़े रहे तब तो आपको पेमेंट मिलेगा वरना आपके पेमेंट से पैसा काट लिया जाएगा अच्छा अच्छा तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ सरकार को पहले मैं सरकार के ख़िलाफ़ रहूँ कि उन्होंने इस तरह किया तो जो पहाड़ों पे वो जो नंगे पहाड़ दिखते हैं मैं यहाँ भी आया हूँ इस बार कल मैंने रात में भी देखा आपके यहाँ पीछे भी बिल्कुल सोना साना सा पहाड़ बिल्कुल पत्थर पत्थर दिखता है तो मैं सोचता हूँ यहाँ की सरकार यहाँ के जो एन या आपकी ब्रह्मा कुमारी ये भी अगर चाहती हैं तो वहाँ पर ब्रिक्स लगा सकते हैं ये तो ये एक पहल वो सरकारी है हुई है आ, दूसरी हम इसको लोगों तक कैसे ले जाएँ ये सवाल है उसमें लोगों तक तो कैसे ले गए लोगों तक तो कैसे ले जाएं? लोगों को लगता है कि वृक्षारोपण वृक्ष संवर्धन ऑक्सीजन उपलब्ध कराना ये केवल सरकार का काम है वो सरकार नहीं करती ना हम क्या करें तो हम क्या करें उनके दिल में ये बात बैठनी चाहिए कि हम ही करें हम क्या करें ऐसा नहीं हम ही हम करें, ही करें, करें। इसको। क्यों आपका बच्चा अगर सड़क के किनारे कहीं उसको चोट लगती है तो आपके बच्चे को लगती है अगर वहाँ पर कोई गटर खुला हुआ है तो आप जा करके बताते हो म्यूनसिपलिटी के देखो हमारा लड़का इसमें गिर गया तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा तो अगर आप अपनी नई पीढ़ी को पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं दे सकेंगे उसकी सांस को सुरक्षित रखने के लिए आप कदम नहीं उठाएंगे, तो आपको नहीं लगता आप अपने बच्चे को ले हर तीसरे दिन हॉस्पिटल जा सकते हैं और म्युनसिपैलिटी के डॉक्टर को दोष देते हैं लेकिन वो बच्चा क्यों दमे का मरीज होता जा रहा है क्यों ऐसा होता जा रहा है उसके पीछे ये है कि पर्यावरण अनुकूल उसके नहीं है तो उसके लिए आपको ज़िम्मेदार अपने आप को ही मानना चाहिए तो इस तरह मैं सोचता हूँ कि सरकारी स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं उससे ज़्यादा प्रयास हम लोगों को अपने सामाजिक स्तर पर होना चाहिए तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा जैसे मैंने एक बार कहा भी था कि इसे एक सामाजिक आंदोलन का रूप देना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। बड़ा हमें आश्चर्य होता है कि आज हम पार्टियों में बढ़ गए राजनीति बढ़ गए तो इस कार्य इस कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता है लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम पर्यावरण में समर्थन कर रहे हैं जल बचाव अभियान चला रहे हैं इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभावी कदम है वो है कि उसको लेकर के जैसा आपके यहाँ मैंने देखा इतने प्रोग्राम चलते हैं और मुझे बड़ी खुशी है और बल्कि कहना चाहिए मुझे आशा भी है शायद ब्रह्मा कुमारी ये काम जरूर करवाएगी कि पर्यावरण के भी सेशन चलें पर्यावरण विद जो हैं उनको बुलाया जाए और न केवल बुलाया जाए बल्कि इसको रचनात्मक तरीके से किया भी जाए किया भी जा सकता है जंगल है पहाड़ है नदी है अच्छा एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा मैं अब रोड से यहाँ तक आया तो मैंने देखा कि यहाँ सड़कों के किनारे केवल नीम के पेड़ लगे हुए हैं बहुत अच्छा लगा यार तो ये जन जागरण होना चाहिए इसलिए मैंने इस तरह के अपनी पत्रिका और अपना प्रयास शुरू किया है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नामदार राही जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी ये बातें अच्छी लगती हैं पर्यावरण पर जितनी बातें की जाए उतनी कम है और जितना उस पर काम किया जाए उतना कम है क्योंकि सबको पेड़ चाहिए सबको जिंदा रहना है पर्यावरण ऑक्सीजन देता है जीवित जीवन दान जीवनदायनी है तो उसके ऊपर हमें जितना चाहे उतना बोल भी सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं तो आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया अच्छा लगा मुझे और हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से भी काफ़ी काम हो रहा है साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग जो है उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा मुहिम चलता है क्लीन द माइंड ग्रीन द आर्थ ये एक प्रोजेक्ट है क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ ये बड़े ही सुचारू रूप से आ, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में प्रोग्राम करते हैं मन की स्वच्छता के साथ साथ अगर हम पर्यावरण पे जुड़ जाएंगे या पेड़ लगाने का काम करेंगे तो अपने आप ही धरती हरा भरा हो जाएगा और हमारा मन जो है शांति का अनुभव करेगा तो ये एक बहुत ही सुंदर समन्वय है जहाँ पर मेडिटेशन और साथ में पर्यावरण को जोड़ने का प्रयास किया जाता है हालाँकि ये मुहिम काफ़ी समय से चल रहा है लेकिन अब रिजल्ट में क्या होता है कि चीजें जो है जब तक हाँ, लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे जी जी जी। हर व्यक्ति इसे अपना प्रोजेक्ट नहीं समझेगा हाँ, तब तक वो हाँ, सफल भी नहीं होगा तो ऐसी चीजें होती हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए और भी बहुत सारी बातें नामदार जी से सुनेंगे अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडूमत बन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो Oh, oh, oh. है खा घर कहीं डूब रही है कश्तिया रुकती है ये समी है खपा ये आसमां गिर रहे है घर कहीं डूब रही है कश्तिया मेरा साथ दो, मेरा साथ आइए आगे बढ़ते हैं हैं नमस्कार आप पर आप पर पर 90.4 की कार्यक्रम को पर्यावरण को लेकर काफी जो है भारत सरकार और कई संस्थाएं और कई जो दिग्गज लोग हैं इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं काम धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि पेड़ लगना अपने आप में एक समय में लेता है और इन चीजों को कुछ समय के बाद ही हम लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे अभी पूरी रूप से ये जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कई देशों में इसकी जो है अच्छी जो है खबरें मिल रही हैं तो मैं चाहूँगा कि नामदार जी आप काफ़ी जगह पे घूमते हैं महाराष्ट्र में यहाँ वहाँ जहाँ भी आपको हरित जो चीज़ें मिलती हैं पर्यावरण से जुड़ी जो अच्छी बातें होती हैं उसे कवर करने की कोशिश आपकी रहती हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए क्या कोई गाँव हो जहाँ पर इस तरह का कुछ काम किया हो किस तरह से ये शुरू हुआ और किस तरह से उनकी रिजल्ट आए और किस तरह की चीज़ें आपको इन भविष्य में देख पाएंगे पहले तो हम व्यक्तिगत तौर पे ले लेते हैं एक व्यक्ति हैं कुछ का नाम तो मुझे बराबर नहीं आता है लेकिन वो था के जो महानगर पालिका की तरफ से जो सड़कों पर पेड़ लगाए जाते हैं हु. वो अनजाने सुबह चार बजे से लेकर छः जब तक वाहन चलते हैं जब तक ट्रैफिक शुरू होती है उसके पहले ही वो जाकर खुद जबकि तो वो वो वृक्ष लगाते हैं कुछ नहीं लेकिन जा के वो पीठ पर वो पानी का मग रखे रहते हैं वहाँ जाकर के वो पानी देते हैं उन्हें हमारी संस्था ने एक बार सम्मानित भी किया था जी और एक चीज मुझे और सबसे अच्छी लगी है महाराष्ट्र के पुणे जिले में खेड़ गांव है खेड़ अच्छा खेड़ खेड़ तहसील है उसका रानमाला गांव है रानमाला गांव में आ, पता नहीं कब से उन लोगों ने ये योजना बना रखी है और ये एक तरह की परिपाटी चल रही है उसे आप संस्कृति उनकी कह सकते हैं हुँ, हुँ, हुँ, वो चला रहे हैं उनके यहाँ कोई भी काम हो अच्छा मुहूर्त हो कोई हादसा हो उस समय भी वो पेड़ लगाने की बात करते हैं हुँ, हुँ. उनका मानना ऐसा है कि वृक्ष सुरक्षा ही प्रकृति की सुरक्षा है और प्रकृति की सुरक्षा ही मानव की सुरक्षा है ये मान करके उन लोगों ने काम करना शुरू किया था कब से शुरू किया वो इतिहास काफ़ी लंबा है पुराना अच्छा। है वो लेकिन आज भी वहाँ चल रहा है लोग वहाँ आते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की याद में एक वृक्ष वो लगाते हैं अच्छा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे वो वृक्ष बढ़ता है ईश्वर ने कहे कभी कुछ बच्चे को हो गया उसकी याद वो वृक्ष करता है अगर बच्चा बढ़ता जाता है तो उसे याद रहता है जितने दिन का मैं हुआ उतने दिन का ये हमारा पेड़ होगा <laughs> उनके परिवार की बात है वहाँ शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में जब शादी होगी लड़के की होगी तो भी लड़की की होगी तो भी लड़की की जो शादी होती है उसको उन्होंने कुछ माहर वृक्ष दिया है अच्छा। माहिर मराठी में माहर को मायका कहते हैं नहीं, नहीं। तो मायका वृक्ष वो जब लड़की घर से विदा होगी जिस दिन उस दिन वो अपने आंगन में या जहाँ भी उनको जगह है वहाँ पे लगाते हैं और उसको मायका का नाम दिया हुआ है ताकि जब भी लड़की वापस कभी अपने मायके आती है तो वो उसे याद रहता है हाँ ये वृक्ष मेरी शादी का है तो उन्हें तारीख नहीं याद रखनी पड़ती है बल्कि वृक्ष देख करके वो तय करते हैं कि हम कितने बड़े होंगे हमारा कितना है आ, इसी तरह उनके यहाँ अगर कोई बुजुर्ग या कोई भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में भी वो वृक्ष लगाते हैं नहीं, नहीं। और वो वृक्ष लगाने के साथ साथ उसका संवर्धन भी करते हैं यही नहीं वृक्ष लगाकर नहीं छोड़ देते हैं इन केस उनके घर का कोई आदमी शहर चला गया तो शहर जाने के बाद अगर छोटा भाई तो उसको बोल के जाते हैं दादी है उसके तो बोल के जाते हैं किसी परिवार को बोल के जाते हैं इस वृक्ष की सुरक्षा करना एक बात उसमें बड़ी विचित्र लगी कि डाली अगर काटनी पड़ती है बड़ा वृक्ष हो गया अगर उसमें डाली काटनी है तो घर वाले उसको भी फ़ोन करके पूछते हैं देख भाई वो डाली बड़ी हो गई है छप्पर के ऊपर आ रही है बहुत बहुत धनाढ लोग हैं ऐसा नहीं है लेकिन उनकी सोच जो इतनी अच्छी है डाली काटनी होती तो उन्हें लगता है कि नहीं अब वो जरा पूछ लो उसके भाई डाली काट रहे हैं है, तो तुम्हें भी याद रखना कि हमने डाली काटी हुई है हुँ, हुँ। ऐसा है तो ये कि तरह का जब योजना चलती है वो बहुत अच्छा होता है एक और विद्यालय है श्रीनिवास ऐसा कुछ विद्यालय का नाम है पर्टिकुलर याद नहीं है मुझे उन्होंने अपने कैंपस में 15 अगस्त को लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस पर वो एक पट्टी लेते हैं और अपने स्कूल परिसर में एक वृक्ष लगाते हैं अच्छा और उस पर उस सन का वो नाम देते हैं 15 अगस्त 15 अगस्त तो ही है ही वो वो जितने वृक्ष उसमें लगते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता हमारी ये है हमारी सांसों की स्वतंत्रता मिले इसलिए हम काले से परिसर में वृक्ष लगाते हैं हालांकि वो ग्रामीण इलाकों में है इसलिए उनको जगह भी है उतनी शहरों में नहीं हो पाती है लेकिन इस तरह का काम हो रहा है तो इस तरह के जो काम होते हैं इसे एक मुद्दा बना कर के भी लोग चलते हैं रानमाला को देख मुझे लगता है कि पुणे ही नहीं बल्कि औरंगाबाद या दूसरे ऐसे शहर जो महाराष्ट्र के हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है उन लोगों ने उनसे सीखना शुरू किया है और वो लोग भी ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हम भी अपने यहाँ पेड़ लगाएंगे और उसका समर्थन करेंगे इसी की तरह और भी कुछ एन हैं हम तो अगर करते ही हैं हम तो उससे जुड़े हुए हैं लेकिन देखी देखा मुझे अच्छा लगा कि कोई कार्यक्रम होता है तो हम उनको पुष्प गुच्छ देते हैं बुके देते हैं जो वहाँ पे लोग आते हैं लेकिन वहाँ पे जो शुरू किया है वहाँ एक वृक्ष देते हैं उनका पौधा देते हैं अच्छा अच्छा उनका स्वागत <laughs> करते हैं पौधे से तो पौधा देते हैं तो ये शर्त के साथ कि भाई आप ले जाइए अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना वापस दे करके हम कहीं उसको लगा देंगे लेकिन इसको फेंक मत देना तो इस तरह की अगर योजनाएं इस तरह के लोगों में जागरूकता पैदा हो तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा काम पर्यावरण के प्रति हो सकता है वृक्षारोपण के प्रति हो सकता है जी जी जी नाम जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं कही ना कहीं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो चीज़ें आपने बताई पेड़ कहाँ कहाँ लग रहे हैं किस तरह से लगा रहे हैं और जो खेड़ तहसील की बात आपने कही जिसमें एक गांव है और उस गांव के लोगों ने इसको इमोशन के साथ जोड़ा है भावनाओं के साथ जोड़ इन चीज़ों को कर रहे हैं तो वो चीज़ें पनपने लग गई हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है तो उससे लोग दूसरे भी सीख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी आशा करता हूँ हमारे राजस्थान में भी कुछ इस तरह का करें। प्रयास जो है हुआ था और उस प्रयास को फिर से अगर हम लोग एक ज्योति की तरह ले उसको फिर से एक बार हवा दे दे तो ऐसी क्रांति फिर से वापस हरियाली जो है राजस्थान में भी आ सकते हैं और सिरोही ज़िले के आसपास में भी कई बार जो है पेड़ लगाए जाते हैं और पेड़ लगाकर उसकी जो है संरक्षण भी किया गया है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर और ये चीज़ें होती रहती हैं तो हमें लगता है कि बस ये होती रहती है लेकिन ये सफिशेंट नहीं है yeah, yeah. ये ख़त्म नहीं है जी. बस इसकी शुरुआत कह सकते हैं क्योंकि पूरे मेट्रोपोलियन uh, जो सिटीज़ हैं बड़े शहर हैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों की कमी होती जा रही लोगों में uh, कई तरह के बीमारियाँ भी हो रही हैं इसी के का कारण ऑक्सीजन सही ढंग से उनको नहीं मिलता पर्याप्त चीज़ें नहीं मिलता है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इंगित करता है कि सब जगह पेड़ होने चाहिए चाहे छोटी सोसाइटी हो बड़ी हो सब जगह जो है कहीं ना कहीं एक uh, कुछ स्पेस हमें पर्यावरण के लिए भी देना चाहिए ये भी अगर कहीं बार होता है कि हम लोग बड़े आ, अच्छी चीज़ें बनाते हैं लेकिन उसके साथ में पर्यावरण को दूर रखते हैं जा, पेड़ जा, उनके यहाँ नहीं लगते उसकी जगह पे आजकल आर्टिफिशियल डिज़ाइनिंग पेड़ों की की जा रही तो जा, वो भी एक दिखने में अच्छा लगता है लेकिन वो हमें सुख तो नहीं, नहीं देगा ना हमें हवा तो देगा। नहीं देगा तो क्यों ना हम नेचुरली उन चीज़ों को वहाँ पर लगाया जाएँ और उसकी खूबसूरती बना के रखें और कुछ इस तरह का चीज़ें उस वो के तौर पर हम लोग अगर करके देखते हैं कि वहाँ पर आर्टिफिशियल के बजाय नेचुरल चीज़ें अगर वैसी डिज़ाइन करे उसकी उतनी खूबसूरती स्थिति से देख रेख करें तो हम लोग एग्जाम्पल बन सकते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन में हमारे इमोशंस में हमारी भावनाओं के साथ जुड़ जाना चाहिए तब जाके हम लोग सफल हो सकते हैं तो नामदार जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आपकी ये हरित जीवन क्रांति पत्रिका जो है ये निरंतर सभी के पास पहुँचे और इसे लोग सीखें और समझें और इसके ऊपर अपनी टिप्पणी भी लिख के भेजें कि क्यों ये चीज़ें सफल नहीं हो रहे आपके पास जी. क्या प्रॉब्लम है तो ताकि उसको कवरेज मिल सके और आगे तक लोगों तक ये बातें पहुँच सकें और जाते जाते मैं कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका कि हमारे साथ इस अच्छी कार्यक्रम में समय की मांग में आप जुड़कर पर्यावरण के बारे में अपने अनुभव को सजा किया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 कि तुझ मे रवानी मैं ना रहा तो रहेगा कान पानी मुझसे साझ मे रवानी मैं ना रहा तो रहेगा कान पानी से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या थोड़ी सी थोड़ा सा सफानी के इसमें क्या लगता है ना काटो मुझे दुखता Oh.